भाई मल्ला जोहार आज के ये बड़का ऐतिहासिक कार्यक्रम के बड़े बेना आदरणी डॉक्टर पाठक जी आज के सभापति आदरणीय डॉक्टर सोनी जी और हमारे बीच उपस्थित विशेष पहुना अदरणीय भाई श्री गणेश सोनी प्रतीक जी आज के पूरा आयोजन के सूत्रधार मोर बहिनी सरला शर्मा जी और आज जिन महान हस्ती के ऊपर हम जाने समझे पर बोले गोठ्याय पर सकलाए हैं वो परम आदरणीय डॉक्टर निरुपमा शर्मा जी आज के हमार वक्ता आदरणीय भाई श्री मुकुंद कौशल जी ये मंच माँ मोर जम्मो आदरणीय साहित्यकार मन बैठे हैं सब ल जानत हूँ परम आदरणीय डॉक्टर रविन्द्रनाथ मिश्र जी सुप्रसिद्ध इतिहास व्यक्ता और बक्सिश जन पीठ के हमारे अध्यक्ष बाहू जी अभी छत्तीसगढ़ गढ़ी साहित्य समिति के प्रांतीय पदाधिकारी भाई डॉक्टर दानी जी हैं प्रसिद्ध लेखक संघ के वोधा आदरणीय श्री रवि श्रीवास्तव जी हैं यहाँ भाई गुलबीर सिंह भाटिया जी हैं जोन दुर्ग जिला में साहित्यलय जवाना में जला के रखे रहें मोर बहनी शुंतला शर्मा घलोद अभी अभी दिक्कत हैं भाई प्रदीप विश्वकर्मा प्रदीप भट्टाचार्य जी और ए तरफ जम्मू मोर संगवारी मन है अदरणी मन है आई बहुत खुशी के बात है कि यही एक मौका लगते जब हम मन समय निकाल के शक्लाथन और एक अपनापन एक परिवार नवा हम माला होकर महसूस होते नहींते जिंदगी में राव राव है उठा पटक है और तरह तरह के विपत्त और विप्लव है यही एक समय है जो उन दिन भर में सगला के हमन, हमार आत्मा ला माँझथन और मन के सब भावला एक दूसरे सन बाँटन अब ये मौका में दीपाक्षर शाही समिति जैसे संस्था बहुत दिन ले लग चलते एकर एक विशेषता है एक सकल कर्म करैया भाई आदरणी डॉक्टर संतराम देशमुख जी मोर परम संगवारी यहां बैठे हैं संगवारी हो एक बार फिर आप मल अपन विनम्र प्रणाम करके अपन बात लागे बढ़ाता हूं मुला जोन विचार करे के मौका अवसर मिले है उमा डॉक्टर निरुप शर्मा के दूठन किताब के ऊपर मुलापन बात कहना है पहली किताब है खुरबोलिक और दूसर किताब है विचार जर नाम है चिंतन के बिंदु और वो में कोष्टक मिचार के हीरा ये दो ठन किताब है जेकर पर मैं अपन मत अनुसार बात रखू फिर ज्यादा छिर बोले में का कि जो ला बोलना चाहता थे भूला जेते और जल नहीं बोलना चाहत ते अगुवा थे और बेरा के अतः पता नहीं रहा है तो सुनइया कंझा थे और आयोजक मन गलो कि बुला के काँवर हम पाप का डरे ने तो मनमाने ठेला थे एक सती संगवारी हो लीक के लाने हो मैं उतर दूर पढ़ दे एक फायदा यह हो ही कि बात हाँ सटीक बैठी ही और यह अपन समय में खत्म हो जाह तो ऐ ला मैं जल्दी जल्दी पढ़े कोशिश कर हूँ रफ में हावे ऐ ला करके मैं दुहूँ छत्तीसगढ़ी कविता के यात्रा एक सौ दस ले ज्यादा के हो गए पंडित सुंदरलाल शर्मा और पंडित बोजन प्रसाद पांडे ले शुरू हो ये यात्रा में छत्तीसगढ़ी कविता के सरलग बढ़ोतरी है फिर यात्रा के तीन भाग करके घलो हम ऐल देख सकथन एक भाग देश के आज़ादी के पहली के हवा और दूसर भाग आज़ादी के बाद बीसवीं सदी के आखिरी ला माने सन दू हजार तक ला राखे जा सकते तीसरा भाग इक्कीसवीं सदी ले आज के बेरा तक राख सकथन एला तीसरा भाग ये पाई के कहत हौ काबर के छतगढ़ी इक्कीसवीं सदी के शुरुआत में छत्तीसगढ़ राज के सपना सकार हो एक सौ दस बच्चर के यात्रा मा पुरुष रचनकार मन के योगदान हा तो जग जाहिर है फिर महिला रचनकारार मन के कतना योगदान है एक ढार हम ध्यान हाँ खासगी रूप में जाते कार्मन महिला रचनकार मन के प्रवेश आज़ादी के बाद हो एक दुखक कवित्री मन अपन छतगढ़ी कविता ला लेके आई तो सब ढार आनंद के उजास बगरे सा ही लागिस ऐसा बघराने वाली दूझन कवित्री मन डारोर ध्यान आप पहली जाते पहली हवे डॉक्टर निरुपमा शर्मा जी और दूसर हवाए शकुंतला शर्मा जी बेरा बेरा और कत को महिला रचनाकार आगु अवतरिन है अवतरदगी फिर ये दोनों झनला महिला रचनाकार मन के पुरोधा माने जा सकते काबर की शुरुआत ये दोनों कवित्री मन महिला के प्रतिनिधित्व करे पर आई डॉक्टर निरुमा शर्मा जी शिक्षा शास्त्री कुशल अध्यापिका सक्षम प्रशासिका होय के संगे संग सिद्ध गद्य लेखिका और सरस कवित्री घलो हवें छत्तीसगढ़ी कविता के दूठ किताब पढ़े के बोला मौका मिली थी पहली किताब है पूर्वोलिक यह छत्तीसगढ़ी मन के संग्रह करे किताब हरे दूसर है चिंतन के बिंदु विचार के हीरा एमा तीन तरह के रचना हवै छत्तीसगढ़ी के 102 सौ दोहा जौल डॉक्टर निरूपा शर्मा जी द्विपदी के नाव दे हवय ऐसने हैं 102 दोहा हिंदी भाषा माँ हवय तीसर माँ चतुष्पदी के 12 पद हवय डॉक्टर निरूपमा शर्मा जी के दोनों किताब के ऊपर अपन गोट बात करूँ मती अनुसार अपन वानी ल राखे के उदीम करूँ खा, एकर खातिर मैं ह चार ठंड नौ टिप्पा बनाया हूँ नौ टिप्पा माने इलाज जैसे किसन हम उप शीर्षक तो छतगढ़ी बनाना है बोला तब का हूँ चतगढ़ी बोलता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग ही दिखा यार अब यह या जबरदस्ती सम, समझ लू भाई का मैं? तो चार ठंड नव टिप्पा का बनाया हूँ पहली है विषय वस्तु दूसर है भावपक्ष तीसर है कला पक्ष और चौथा में साहित्य में स्थान का है तो जब हम कविता के कोनो ग्रंथ के विचार हम करत हन तो हमला ध्यान देना जरूरी थे और चारों बात संघेर के गोठियाबे तो किताब के सही मूल्यांकन होते रचनाकार के सही होकर तो रूप हम दिखाई देते तो संगवारी हो फोलिक माँ कुल एक आगर डेढ़ गीत शक्लाए है माने इकतीस गीत हव जब विषय वस्तुला छाटे निमारे के बूटा करथन तब जम्मो गीत के विषय वस्तु हा ऐसन तरहले प्रकट होते कैसे होते पहली में छाटे हों माटी के वंदना गीत फुबोलिक मा छगढ़ी के भूया ठैया दूसरा है ये माटी के करत हो बंदन और तीसरा है भूया वही तरहले ले आध्यात्मिक गीत जो ईश्वर के रूपी ओला याद करें हैं मन करते भगवान तोर संग दूसरा है बस एक तोरे विश्वास तीसरा है तय कौन अस कहाँ के अस और दार्शनिक रचना बहुत है मैं दर्शन पक्ष फिलोसफी पहला है नवा बछर के बाद मन मन के राचर लाख रख जोही अब ये लगते कि श्रृंगारिक गीत हो ही। मन के राचर ला खुल्ला रख जोही कहे में श्रृंगार के इमें खुशबू आते फिर सही सिरत में जब बोल पढ़े और समझे हो ये बड़ा दार्शनिक कविता है दर्शन पक फिलोसफी है तो तोर कौनो नहीं है अगौर और चौथा है जिंदगी ये पानी के धार दुनिया जौहर के अचरित है ये हंसा के पाखी फरकत है और सातवा है मया दिया के कोरा उजियार और श्रृंगारी गीत में सुघर चंदा मुस्काई से सुन धनी रे सुन और बिरा गीत छः रुचिगिर मौसम के गीत में कैसे कहो मैं आगे आषाढ़ बरसत है बादर झिरझ ब्रत झिरझिर बादर के आषाढ़छाड़ नहीं है तो ये ये तरह ले कुछ विषय वस्तु जो आदरणीय निपज शर्मा जी अपन रचना में डाले हैं समसामयिक विषय मन उफा हैं पानी हमर जिनगानी ये हमार अभी के समसामिक विषय पर्यावरण आठ अनुसूची क्षतिगढ़ी महिला भागीदारी अब आठवां अनुसूची बड़ा गंभीर विषय है कानून के भाषा है तोनोल बहिनियाँ कविता बना के लिखे है ये बहुत बड़े विशेषता है उनका है महिला भागीदारी कमियाँ लयिका के अपन जुबानी ये बाल श्रमिक ऊपर है नवा साल देवारी तिहार जोहार गीत और ऐतिहासिक रचना में शहीद वीर नारायण सिंह के घलो उन जीवनी लिखे कविता में और नारी परक उन रचना है तीरिया के पीड़ा नारी नर के खान और सोला महतारी मैं संगवारी संगवार था सोलह महतारी में अभी पहली बेर उनह में जाने कि महतारी सोलह प्रकार के हो होते होते समाज में ये बहुत बड़े ज्ञान के बात है ऐला तो हमार आने वाले नॉवल मतलब बताना चाहिए कि बहुत उत्कृष्ट उन पर रचना है सोला महातारी डॉक्टर निरुपमा शर्मा के फुरबोली कला बाँची और के उदीम करता तब मोला डॉक्टर विनय कुमार पाठक के विचार हा बूढ़ा सूता आजे काबर साहित्य के बारे में उगर विचार बताना जरूरी है ओमल लिखते हैं साहित्य का साभिप्राय जीवन की अनुभूति है जो सामाजिकता से आकार पाती है इसका यह आशय नहीं है कि व्यक्तित्व का प्रभाव साहित्य का कार्य पर नहीं पड़ता साहित्य में साहित्यकार का व्यक्तित्व तो केंद्रीय है ही लेकिन वह विस्तृत समाज से संपृक्त होकर ही सार्थक होता है यदि साहित्य में केवल व्यक्तित्व का वृत्त या स्वानुभूति है तो वह केवल उतने लोगों को समरस करेगी जो समानुभूति या सहानुभूति रख सकते हैं जिस साहित्य का फलक जितना अवस्थित होगा वह उतने अधिक लोगों को साधारणीकृत कर सकेगा इस तरह स्पष्ट है कि स्वानुभूति से अधिक महत्वपूर्ण संप्रेषण का है जो साहित्यकार अहम को विसर्जित करके एक विराट सामाजिक चेतना और विश्वव्यापी अनुभूति से नाता जोड़ता है वह यथार्थ के अधिक संनिकट होता है हिंदी साहित्य की वैचारिक पृष्ठभूमि के भूमिका में डॉक्टर पाठक के विचार है और ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन एक बार रौद हो कि जो साहित्यकार अहम का अहम अहंकार का विसर्जित करके एक विराट सामाजिक चेतना और विश्वव्यापी अनुभूति से नाता जोड़ता है वह यथार्थ हमला डॉ निरुपमा शर्मा के अहम के विसर्जन एकक शब्द में दिखाई देते अहम के विसर्जन है उनला जनजन के कवित्री हो कर थे संग्रह के पहले गीत छत्तीसगढ़ के भुनिया ठैया के ऐे डाणला ये बात ये डांड़ ऐे बात ला उजागर कर देते छत्तीसगढ़ भुनिया ठैया के बलिहारी है करो जोहार उतारो आरती मन फुलवारी मन फुलवारी है एमा मन फुलवारी है कहना है ये गीत के पराण आए, जीव के जीव आए, कवित्री है अपन मन के उपमा कदम के फूल आमा के मऊर गुलाब के फूल ले ढलो दे सकत रहीन फिर ओमन तो अपन मन ला फुलवारी लिखे है माने भाव यही हवए कि उन मन रूपी फुलवारी माँ किसम किसम के फूल फूले हवय जी ले तरह तरह के सुगध सुगंध सब डहार बगरत है फुलवारी माने सहीगो बगीचा है छत्तीसगढ़ महतारी के जमो बेटी बेटा वर चाहे ओमन कोनो जात धर्म के रहा है चाहे अमीर गरीब रहा है सवे भर वुश्बू आ फैले हवे मन फुलवारी आय तुगंध का हरी सुगंध आए सबके कल्याण के भाव सवे भर शुभ के भाव यह कवित्री के उदात भाव आए कवित्री अपन हर गीत माँ जन जन के सुखी होए के उन्नति करे के कामना करे हवे ये बारे में उनका पढ़े के लायक हवाए गीत है पांव पांव मां विषे है कांटा छाये है घुप अंधियारी दुनिया भर मां खोज के हारे हूं, कौनों नहीं चिन्हारी मन करते अब सूर्ज बनके जग उजियार करो मन करते अब सूर्ज बनके जग उजियार करो एमा कवित्री के संतत्व भाव उजागर हुआ थे ओ मन अपने घरला ला अंजोर नहीं करना चाहते भलु सकल संसार मां अंजोर बघराना चाहते पूरी कंजोर नहीं सूरज बरोबर अंजोर फैलाना चाहते डॉक्टर निरुपमा शर्मा के गीत मनमा समाज हित के भावना कूट कूट के भरे हवय ओमन अपन स्वरथ ला त्याग के परमारत के रद्दा मां रेंगे के संदेश देवत है लड़ी झगड़ा फूट भी मतलब भुला के समाज मां सुमत लाए के बाद बतावत है इधे गीत मां वही भाव सौहत दिखत है जिनगी ये पानी के धार ये धार के पार म जाना है, तैंधर धरले सुमत पतवार के नैया पार लगाना है, मन मा ऐसे काम जोंग ले तन हो जाव तीरथ के सुख दुख अपन जान ले मन ले भुला के स्वारथ मिघ बिस्ना के भ्रम भुला तोला सुमत जगाना है, तै धरले सुमत पतवार के नैया पार लगाना है। गो स्वामी तुषिदासको सुमत के महिमा लगाए है जहाँ सुमत निधाना एकता पाठक के बात आवाज़ ओमन लिखे हैं, क्रौ के क्रंदन में वेदनानुभूति की जो व्यापकता है वह समस्त प्राणियों के दुख से समरस होकर ही मनुष्य की मानवता से जोड़ती है वर्ग जाति व क्षेत्र की सीमाओं से उठाकर विश्वात्मा से साक्षात्कार कराती है साहित्य संवेदना को श्रां करता है आत्मानुभूति को आद्र करता है तद विचार को सौहार्द बनाकर साहित्य को उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित करता है स्पष्ट है कि संवेदना के साथ समन्वित होकर ही बुद्धि प्रवेश करती है पाठक जी के विचार के अनुरूप डॉक्टर निरुपमा शर्मा के नवा साल शीर्षक कवित के एदे लाइनमन श्रीतोनम फीट बैठथ दूसर के आँखें के आँसू तोर आँसू संग आके बरसही मिठ बोली मितवारी बनके के जुड़चनैनी बनके के छिटकही दूसर के सुख देख के मनमोर तैं बसंत फूल फर जाबे ओतके पीड़ा मा सबके सेवा मया दया बट जाबे फुरबोलिक संग्रह के जम्मो कविता मन माँ शालीनता है लोक मर्यादा है जिंदगी मा विश्वास है आस है दर्शन के गहुरी भाव है संपूर्ण सामाजिकता है जन जनवर अपनापन है और सबले ले बड़का बात नीति के संदेश है जग जननी नारी मन के सही सही पीरा है और उगर दशा के वर्णन है तिनगी जिये के दिशा धलो है उगर नारी नर के खान सोला महतारी और तिरिया के पीरा कविता मन में नारी के महान विशेषता मन प्रकट हैं। है। नारी कुदरत के सर्वश्रेष्ठ निर्माण आए जब तक पुरुष वर्ग उनला सही तरह ले नहीं समझी, तब तक दुनिया माँ सुख शांति नहीं आ सके पीरा शीर्षक कविता के एदे पदमा नारी के खास गुण के बानगीय करवे तय तात दूधला लेवना तभे निकल ही तैसे हवय तिरिया कथा प्रगट माँ कैसे दिखही सम्माननिया निरुपमा जी ने इ दू लाइन मा नारी रूपी महाकाव्य के सार बात ला निकाल के बढ़ा दोहे नारी के हृदय के आने पर समुद्र मंथन के बरोबर उदीम करेला ला पर थे तभी रतन निकल्थे एकर भावार्थ ए हवय नारी के हृदय रूपी समुद्र ला प्रेम प्रेम रूपी मथानी माँ सम्मान रूपी डोरी लगा के जब पुरुष मथ थे तब वहाँ ले चौदा रतन नहीं अट्ठाईस रतन निकल थे ये ऐसे रतन आए जेकर ले सरी जगमा सुख शांति और खुशहाली जगर मगर होके सब धार बगर जाते क्रौंचबद के पीला लाव ही मरद समझ पाते जो नारी के हृदय रूपी सागर मां उतर जाते नारी के हक मां लिखे ये लाइन हा सर्वश्रेष्ठ कविता माने जा सकते सिंगारला ला के राजा माने गये ये कविता संग्रह माँ फकत तीन ठन श्रृंगारिक कविता शामिल करे गये है जौन चंदा मुस्काई से सुन धनी रे सुन विराहा गीत शामिल है एमा दूठन वियोग श्रृंगार के रचना है अवे ठन संयोग श्रृंगार की। तीनों रचना नंगत के मार्मिक भाव वाले हवय तीन मां कवित्री है नारी मन के जमो व्यथा कथा ला एक एक हीरा राखे बरोबर निकाल के सजा दे सबे रचना के भाव पक्ष उत्तम है उदात्त भाव होय के कारण ये रचना मन कालजयी बन गए डॉक्टर नरुकमा जी सिद्ध कवित्री आएँ तक सति उन कवित मन के कला पक्ष मन मनमोहक हवे उन कविता के एक एक शब्द खास साँचा मा बैठारे बरोबर राखे के हवे भाव के अनुहार मा शब्द के चुनाव करना उन खास गुण है उन कला कौशल देख के मन गदगद हो जाते उनकर धनी सुन धनी रे सुन गीत हा उत्तम काव्य कला के सुंदर नमूना बन गये है गीत के ये लाइनला घेरी बेरी पढ़े के मन करते, गीत है सुरता माँ मह महागे मोर मन औ तन सुरता माँ मह महागे मोर मन औ तन सुन धनी रे सुन बगर बगर गय चौमास के अंधियार मा जोगनी असन सुम रे धनी सुन जगर मगर गय चतगढ़ी भाषा के संप्रेषण क्षमता के यह सबले बढ़िया उदाहरण आये कला पक्ष के सुघर निर्वाह एमा हो सूतारूपी सुगंध ले नारी के तन औ मन महमहागे सब डहार कोला बगरा डारीस अंधियार मा जोगनी अंजोर करे लागीस यहाँ अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश और उपमा अलंकार के दर्शन होते आगु के लाइन घलो बहु सुधर हव कप्सा आसन छाती है दहरा आसन मन ये बदरा नो है धान के माया के दाना बिन मोर आधा भरे मन है फरियार ये गंगा जल है सुन धने रे सुन छलक छलक गयों यहाँ प्रतीक योजना बहुत सुधर हव कवित्री है छतगढ़ी भाघा के वह शब्दमन के प्रयोग करे जिनकर ले लिए शीर्तोन माँ के विशेष पहचान बनते शब्दमन के स्थिति छतगढ़ी भाषा हा सशक्त और समृद्ध माने जाती है कवित्री आ चतगढ़ी के जूना शब्दमनला अपन कवित में सुंदर ढंग लिये पियो है कारण हमारे कविता के सुंदरता बहुत बढ़ गई जूना और जानदार चतगढ़ी शब्द के प्रयोग ऐसे लाइन मन सहज और सठिक रूप में होते ना तो कहूँ पानी रट्ठ मार थे होके झां सांझर मिझर कर ले सुमत मेर जरा करेजा ऐसे पिराथे जैसे पिराथे गुखरू ए लाइन में पिराथे गुखरू कहे के मतलब हे पुराना जमाना मा तलुआ में एक किस्म के बीमारी होवाए जो उन्ह लाइलाज रहा है अब वह नंदा गे यही बातला एदे पदमा घलो कवित्री लिखे है रता बज्जर हो जिंदगी के गोखरू भर है पाँव लगे घाव मां लगे घाव है नहीं ठौर उठाव माँ सभ्य कविता में जगह जगह उपमा अनुप्रात उत्प्रेक्षा और अलंकार के सुगर रूप देखे पर मिल थे संग्रामा शहीद वीर नारायण सिंह के ऊपर लिखे कविता हमार गौरवशाली इतिहास की सूता देवा थे पर्यावरण जल संरक्षण बाल मजदूरी ये सब सामाजिक विषय आए भगवान संग गोट बात करना आध्यात्मिक भावले भराए कविता आए डॉक्टर निरुपमा जी के दूसरा किताब चिंतन के बिंदु विचार की हीरा है, एमा 100 कविता छतगढ़ी के राखे के हवे, 100 कविता हिंदी के घलो हवे, छतगढ़ी संग हिन्दी ला मिंझारे के कारण एक किताब के अलग महत्ता नहीं बन पाए दोहा शैली माँ कविता लिखे के हवे, जौन कवित्री है द्विपति और चतुष्पदी के नाम दे है द्विपदी के बदला दोहा कहना है ज्यादा ठीक रही शीतोन माँ ये गीत यह नीति शतक और ज्ञान शतक आये दुपंक्ति के दोहा छंद के चार चरण माने जाते कवित्री दो पद कहे है यह बिल्कुल उचित है पद के माने आसन माने कवित्री ज्ञान नीति और शिक्षाले भरे भाव वाले शब्द मन दूठन आसन में बैठा रहे सब दोहा मन मा अनुभव ले उपजे ज्ञान ला पियो है आसन कहना माने पद तो कहे छतगढ़ी में पद के बड़ा महत्व छतगढ़िया मन कहते राजा के पद पाए और हागत गाने गीत एक से बड़े उदाहरण मुहावरा के अवनी हो सके समझाए बर कि बड़े बन तेरे बाबू बड़ापनला गो निभा तो ये सब ज्ञान के बाद ये बहिनी के दूसर किताब में है जौन में आदिकाल बात आखिरी हो गए आदिकाल वाल्मिकी के रचना के बाद ओखर ऊपर कालीदास जी भावभूति बहुत धनम रामकथाला लिखी तो कालीदास जी के कीड़ा रहीस्य कि मैं रघुवंश लिखत तो हूं कि कहीं गलत लिख परे या कमजोर हो तो लोग मोल हंसी मैं जानो तो दे हैं। मोती में ज्ञानी धागा प्योध ही काबर की पहली के मन में रस्ता बना देने बाली विद्वान लिख दे तो वही कारण से बाद में रामकथल निरंतर ज्ञान आदिकाल से आज तक तक क्या है सौ सौ हिंदी में एमा सब ज्ञान मल्ला छत्तीसगढ़ ही में अपन मौलिक रूप में मनहल रखे है ज्ञान के बात करे हैं जिमे छत्तीसगढ़ के हाना छत्तीसगढ़ के किस्सा छत्तीसगढ़ के प्रसंग आ है। बहुत पढ़े के लिखे अब ये दोनों किताब निश्चित ही साहित्य में अपन महत्वपूर्ण स्थान रखते अब एक काल रचना है आने वाले समय में जब आदमी ज्ञान के बात खोजी तो छत्तीसगढ़ी में यही किताब मन लड़ी मैं बात लंबा हो गए कांवर की अत्यक बढ़िया किताब में अव कैसे बोल सकबे बहुत विस्तार जा सकते ये तो एक नानकुंड ये बात करे हों जैसे बहुत तक बात छूट गए जल्दी जल्दी माँ तो आप सब मनमोले बुला हो और बात लग सुने हो औ अजका बर्दाश्त करे हो और मैं बहुत प्रणाम करता हूँ डॉक्टर निरुपा शर्मा जी के व्यक्तित्व कृतित्व के आगे वो मन छत्तीसगढ़ के ऐसे हीरा हैं कि आगे चल के पर प्रकाश ओ बगर ही मैं बहुत सम्मान के साथ अपन बात में समाप्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद जय छत्तीसगढ़ जय